हरिओम नारायण भग गण वेद की पावन गंगा का अमृत पान तथा भजन गंगा का अमृत रस लेने के लिए हम सदा की भांति एकत्र हैं अभी हमने संत हृदय मदन गोपाल जी के भावमयी पूजा के अमृत भजनों का आनंद लिया तबले पर हमारे शिव पंडित संगत कर रहे थे भजन जो मुझे प्रेरित करते हैं कि चल एक और बहुत बड़ा संसार है जो भरपूर बसा हुआ है और जो तेरा है और तू उसे जानता नहीं वो तेरा अंतर जगत है चल भीतर अपने दुनिया को जान लेना कोई बड़ी बात नहीं अपने अंतर जगत को पहचान ले तो जीवन धन्य हो जाएगा हम भटकते रहते हैं हम नहीं जानते कि हमारे भीतर संपूर्ण सचराचर सूक्ष्म होकर समाया हुआ है हम उसे जान ही तो नहीं पाते हैं। वे हमारे चक्षु को खोले तो हम भीतर झांक पाए और जान पाए कि हमारे अंतर का जगत कितना ज्योतिर्मय है कितना सुंदर और मनोरम है हम केवल बाहर विषयों में ही भटकते रहते हैं और हर इच्छा हमारी हमें हमसे दूर बहुत दूर बियाबानों में भटका ले जाती है वेद मुझे मेरे भीतर की राह दिखाते हैं तभी बाहर का संसार भी समझ में आता है जिसने अपने को नहीं जाना वो बाहर भी कुछ नहीं जान पाया कहते हैं मुंडे मुंडे मती भिन्ना हर सिर में जो मती बैठी है वो भिन्न भिन्न है एक ही चीज के नाना रूप हर कोई देख रहा है कोई कुछ देखता कोई उसी चीज में कुछ और देखता है तो कहा हर व्यक्ति को लगता है कि वो सही है लेकिन सही वही है जिसने पहले तत्व से अपने आप को जान लिया है जो कि हम पिछले ब्रह्मसूत्र में भी पढ़ के आए गीता में भी भगवान ने कहा हे अर्जुन जो मुझे तत्व से जानता है वही जानता है और सनातन धर्म को तत्व से ही जाना जा सकता है हमने अभी पहले पितृ पक्ष मनाए लेकिन बाहर हम खाली पितरों के श्राद्ध कर्म करके चले आए हमने सचमुच बनाए नहीं जब हम तत्व में आए अपने भीतर झाँके तभी हमने जाना गुरुकुल में आए वेद की कक्षा में आए तो हमें पता चला कि हमारे पित्र तो ये पेड़ हैं, ये वनस्पतियां हैं संपूर्ण सचराचर और पांचों तत्व हैं। जिन्हें हम केवल माता पिता पित्र आदि के रूप में जानते हैं वे तो वो बर्तन हैं जिसमें ये वनस्पतियों को आत्मा ने यज्ञ करके हमें ये स्वरूप दिया अंधे धृत राष्ट्र की तरह हाय मेरा दुर्योधन ही हम गाते रहे कभी जाना नहीं कि मुझे संपूर्ण सचराचर ने मिल बनाया तो मैं किसी एक संकीर्णता का नहीं सचराचर का सब का। हम नहीं जान पाए जब तक वेद ने आंख नहीं खोली और तब पता चला कि पित्र पक्ष में नित्य नए पेड़ लगाने हैं उन्हें भगवान के मंदिर के समान उनकी सेवा और पूजा करनी है जिसने ये नहीं किया उसने कोई पितृ तर्पण नहीं किया है और तब आए नवरात्र हमने विस्तार से जाना कि बाहर ये जो नवरात्र हम मना रहे हैं ये बाहर औपचारिकताएं हैं तो, तो मेरे भीतर है कि आत्मज्वाला दुर्गा में ब्रह्म ज्वालाओं में मैं इस मन दशानंद की एक एक इंद्रिय के विषयों को जलाता हूं संकल्प पूर्वक बाहर के हवन में भस्म करता हूं सामिग्री के साथ ही क्या आज मैंने इससे जुड़ी सारी आसक्तियां झूठ पाप जलाए आज इससे जलाए आज इससे जलाए आज जब नौ इंद्रियों के संपूर्ण पाप जला देता हूं तो दसवें दिन इस मन दशानन का पुतला जलाता हूं रामा मेरे मन का ही जब दस इंद्रियां दस मोह बनती है तो मेरा मन ही तो दशानन रावण होता है तो मैं उसका पुतला जलाता हूं क्या हर असत्य ज्ञान झूठ कपट लोभ आ सकती आज जलाई मैंने आज रावण जलाया आया क्या हम जला पाए जिन्हें आप गौरी औपचारिकताओं में स्वामी जी त्योहार मनाए स्वामी जी तीर्थ कराए ये नाटक है जिसने बीज से तत्व से नहीं जाना गोविंद कहते हैं हे अर्जुन जो मुझे तत्व से जानता है वही जानता है और इसी को हम निरंतर वेद की धाराओं में पढ़ते चले आ रहे हैं चलें आज की ऋचा खोल पहले क्या कह रहे हैं हमारे ऋषि और बहुत ही दिव्य ऋषि हैं हमारे हमारे ऋषि हैं हिरणेश तो आंगी रस स्तंभाकार ज्योतिया स्तूप माने स्तंभ और वधाकार ज्योतियों का हिरण्य माने गोल्डन स्वर्णिम ज्योतियों का जो स्तंभाकार ज्योतियां जो हमारे अंतर में प्रज्वलित हैं आंगिर जो अंग अंग में समाई हुई हैं आज उन्हीं ज्योतियों की चर्चा कर रहे हैं हमारे ऋषि ऋग्वेद के ऋषि हैं ये और ये हैं हिरण्य स्तो ये बहुत ही अद्भुत ऋषि है पूर्व के सभी ऋषियों को एक एक ऋझा करके हमने पढ़ा और कहा जिसने वेद नहीं जाने उसने स्वयं को भी नहीं जाना है तो क्या कह रहे हैं वो कोलेरिचा जिन्होंने पीछे बोर्ड से ली है और से क्या कह रहे हैं तम अग्ने पुष्टि पुष्टिवर्धना उद्यत सूचे भवसी श्रवाय श्रवाय यह य आहूति परिवेदा ठ कृतिम एक आयुर्ग्रे विश्व आविवाससी ऋचा वेद के शब्द हैं लेकिन ऐसे नहीं हैं कि जिनका अर्थ हमें न मिले संपूर्ण वेद और वेद की भाषा से ही भरत खंड की अवनी पर जिसे हम भारतवर्ष के रूप में जानते हैं भारत संस्कृति की मूल भाषा वेद ही है भारत एक संस्कृति है एक जाति है आर्य भी एक जाति है आर्य जाति से अहोर असुर आदि उत्पन्न हुए और खंड की भारत जाति में सुर विचारधारा को स्वीकारा तो यह सुर संज्ञक जाति है और इसने जिस भूखंड को बसाया उस भूखंड का नाम ही भरतखंड पड़ा जो अब भारतवर्ष है यह आपकी मूल भाषा है जिससे आप डरते हैं क्या कह रहे हैं देखिए कितनी सरल है त्व अग्नि धन अग्नि तुम हे अग्नि हे आत्मा हे यज्ञ हे प्रज्वलित ज्वालाओं के स्तंभाकार ज्योतियों के प्रतीक मेरे रोम रोम में बसने वाली महान ज्योतियों इन्हीं को हमने नव माता कहा है ये ब्रह्मज्वालाएँ हैं ये मुझे उत्पन्न करती हैं भस्मी से अन्न मिलाती हैं अन्न से दुर्लभ मानव तन देती हैं ये मुझे मातृत्व को भी ये दूध से वरद करती हैं ये मेरा पालन पोषण करती हैं और ये जीवन भर मुझे बुद्धि से विवेक से ज्ञान विज्ञान से निरंतर यज्ञों के द्वारा जीवन के क्षण देती और वरद करती हैं ये नव माताएं ही नव दुर्गाएँ हैं और ये ब्रह्म की ज्वालाओं की नव अग्नियों को ही नव दुर्गा के रूप में हमने लीला ग्रंथों में आपको दिखाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए जैसे आज भी हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार तत्वों को तुम्हारे अंतर के सत्य को तुम्हें पढ़ाने के लिए बाहर हमने उनके उन्हीं तत्वों की हा रूपात्मक व्याख्याएं की हैं लेकिन जो तत्व से जानेगा वही सनातन धर्म को जानेगा तो कहा तुम आगे ने कि तुम हे महान यज्ञ ब्रह्मज्वाला हो जगत माताओ वृषभा संपूर्ण उत्पत्ति का सचराचर को जीवन का उत्पत्ति का भान कराने वाली है आप इसे प्रकट होता है सचराचर मां को तन का एक कोश बनाना नहीं आता पिता भी एक सर के बाल को कण को भी नहीं बना पाता तो फिर बेटा बेटी किसने बना तो कहा तुम अगने वृषभ के हे ब्रह्म ज्वाला हो हे नव माताओ आप ही की विलक्षण लीला कृपा से और यज्ञ के द्वारा आत्मा यज्ञ के द्वारा और ब्रह्म अग्नियों के द्वारा पुष्टि वर्धना हमारी पुष्टता और वृद्धि होती है संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और सचराचर हे आत्मा हे यज्ञ आप ही से प्रकट होती है उद्यत सुरचि उद्यत शब्द ऐसा है जिसका अर्थ आप लोग कर सकते हैं फलाने कार्य के लिए वो उद्यत हुआ अर्थात तत्पर हुआ तो उद्यत माने आज भी भाषा में वैदिक संस्कृत के शब्द ही हैं, जिन्हें आप हिंदी भाषा समझते हैं। तो कहा त्व अगने वृषभ कि तुम ही ब्रह्म ज्वाला हो वृषभा संपूर्ण सचराचर को अपनी ज्वालाओं में ग्रहण करके उन्हें जला के भस्म करके नूतन जीवन को प्रदान कर प्रकट करने वाली ज्योतियों का भान कराने वाली पुष्टि वर्धन, संपूर्ण सचराचर को पुष्टता एवं वृद्धि प्रदान करने वाली वर्धन माने बढ़ाने वाली वृद्धि देने वाली है ना विस्तार करने वाली उद्यत सुरचि तत्परता से संपूर्ण सामग्री को सुरु हां अपने सुबह पर रख करके ज्वालाओं में आहुति देते देती हुई भावसी देते हुए आत्मा के सामग्रियों को ग्रहण करती हुई भवसी सवाया संपूर्ण भाव सागर को सचराचर को उत्पन्न और प्रकट करती हो तथा उत्पन्न किए हुए को श्रवा नित्य अमर राह प्रदान करती हो जो पुनः आप में अर्पित फिर फिर यज्ञ होते हैं आप में वे दिव्य धाम को जाते हैं वे दिव्य ज्योतियों का पान करते हैं या आहूति जो आहूति बन व्यापकता से विधह वसठ कृति वसत शब्द है ये आप लोगों के लिए नया हो सकता है वसठ शब्द का अर्थ है परावर्तन जैसे भस्मी यज्ञ के में यज्ञ होकर अग्नियों से अन्न हुई वसठ फिर वो अन्न पुनः उसी भांति यज्ञ हुआ तो रक्त मांस के कणों में बदलता यथा शरीर यथा संतति में लौटा वो चिड़िया भी है वो पशु भी है और आपके घर में खेलता एक नन्ना सा बालक भी है लगता है हम फिर लौट गए हैं लेकिन ये लौटना जो मुझे आगे बढ़ाए इसका प्रयोग वसट का हम प्रथम ऋषि में भी कर का न सरस्वतीजे भी यज्ञ वस्तु धिया वसु मधुचंदा ऋषि के तीसरे सूक्त का नवी ऋचा है दसवीं ऋचा है पावका न सरस्वती यज्ञम तो अक्सर मंत्रों में जहां बछट शब्द लगा होता है आप बसट गाने लगते हो वसठ का यह है फिर लौटो और फिर इस मंत्र का पुनः उच्चारण करो आजकल तो गुरु मंत्र में उनका बछट बछट करते रहे ज्यादा गुरु हैं, ज्यादा मंत्र देने हैं और ऐसे देने के दूसरा दे ही ना पाए नहीं तो गुरुजी की गद्दी कैसे चलेगी तो यज्ञम वस्तु, धिया वस्तु, पावक पावक माने अग्नि हा ये प्रथम ऋषि का है पावक न ना, ना माने हमारी पावक न सरस्वती अग्नि होकर मेरे जीवन को संपूर्ण रसों से युक्त करने वाली सरस बनाने वाली हे सरस्वती हे ज्योति हे ज्वाला वाजे भी वाजिनी वती वाजे भी यज्ञों का सम्म कराकर बारंबार मुझे यज्ञों में जलाकर वाजिनी वती मेरा बाजीकरण करने वाली मुझे पुष्टता और वृद्धि प्रदान करने वाली कैसे मट्टी का ढेला था पानी में गिर जाता था पानी को देख के ही भय लगता था क्योंकि अगर पानी में गिर गया तो घुल जाऊंगा मेरा तो ढेले का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा फिर वही मट्टी के ढेले तूने जलाए मां ज्योतियों के द्वारा अन्न में लौटाए मां और फिर उन्हीं ज्योतियों को जब पुनः यज्ञ किया तुमने देहो में बन के ब्रह्म ज्वाला नव माता जलाया मुझे तुमने नवजात शिशु का रूप दिलाया मुझे रूप पाया और फिर फिर तू जलती यज्ञों के द्वारा हर अन्न को जलाती रही मुझे यज्ञों के द्वारा मेरा बाजीकरण करती रही मुझे पुष्ट देह बनाती रही तो यज्ञम वस्तु दिया वसु तो मां अब इस यज्ञ को एक बार फिर से दोहरा दे टू रिपीट इस बार इस सामग्री को एक बार फिर अपनी ज्वालाओं में जला दे जैसे मट्टी से डर का ढेला था तो पानी से डरता था जब पुष्ट देता तो हूं तो यज्ञ वस्तु एक और यज्ञ कर मेरा मेरे इस रूप को मिटा फिर ज्योति बनाकर एक नया रूप दे और वो रूप हो कैसा यज्ञ वस्तु कि अब मैं अग्नियों को धारण करने वाला बनूं लहरों में ही नहीं अब लफ्टों में भी स्नान को मेरा वो अमर रूप दे कि ज्योतियों में गगन में नहां मैं तू यहां वशट शब्द का प्रयोग किया है वो अक्सर मंत्रों के पीछे वशट आता है तो वशट कार स्वाहा पंडित जी भी गा देते हैं न ऐसा नहीं है कहा यह आहूतिम परिवेदा कि जो तुम में आहूत होने आए हैं परिमाने व्यापकता से वेदा इस ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले वृतिम अरे आज उनको जलाओ मां हम याजकों को भस्म करो एकायुहु आयु अग्रे और उस एक अनंत आयु में जो आगे हमारी प्रतीक्षा कर रही है हमें उस राह पर ले चलो विश्व विश्व से ही विषय बना है विश्व से ही विश्व है ना? विश है ना विश्व से व्यापक है तो अगले विश्व आविवास सी व्यापकता से हमको उन अमर राह में उन देवत्व में आज हमारा वास करा दो हे ज्वाला आज हमें फिर अपने गर्भ में धारण करो और वो रूप दे दो क्योंकि जाना तो हम सबको है जीवन तो एक यात्रा का नाम है यात्री हैं मुसाफिर हैं मति भ्रमित है इसलिए स्थाई घर ढूंढ रहे हैं स्थाई स्थापित होने की बात सोच रहे हैं जबकि हम सबको या तो आत्मयान से देवयान से जाना होगा नहीं तो पित्र से अर्थात उन पेड़ों की लकड़ियों पर शमशान में जाना होगा हम में कोई अमर नहीं है तो जब जाना ही है तो माँ फिर भटकने उस रास्ते पर जाऊं उससे अच्छा है तेरी ज्योतियों में ही आज तप और साधना के द्वारा मैं अंतर में ही क्यों नहीं यकी हो जाऊं इसका नाम तपस्या है गीता में भगवान ने कहा कि दो रास्ते हैं शुक्ल कृष्णे गति हेते दो प्रकार की गतियां हैं जगता शाश्वते मते इस शाश्वत जगत की एक आयातिम अनावृत्तिम एक में जाने वाले अनावृत्ति पुनः आवागमन को प्राप्त नहीं होते वो देवयान है वो आत्मा की राह है अन्य दूसरे मार्ग पर आवर्तते पुनः दूसरे मार्ग पर गए हुए बारंबार आते हैं भटकते रहते हैं पुनः पुनः फिर फिर उनके भटकाव चलते रहते हैं दो रास्ते हैं। कौन सा लेना है हमें सोचना है मन दशानन बने कि दशरथ बने और मन तभी दशरथ बनेगा जब हम संपूर्ण इंद्रियों को निग्रह कर आत्मज्वालाओं को अंतिम रूप से स्वीकार लें और ब्रह्मसूत्र भी खोल लें कहा रूपो रूपोपन्याच रूप में व्याप्त जो आत्मा ज्योति है न्यास माने न्यास ट्रस्ट को कहते हैं ट्रस्ट बनाते हैं ना ट्रस्ट है ट्रस्टी है तो उसको भी न्यास कहते हैं रूपो उप रूप उप न्यास साहा, च और रूप को भी रूप में व्याप्त जो आत्मा है उसी का ये शरीर न्यास है ब्रह्म सूत्र ने कहा जो कहते हैं ये मेरा शरीर है उनसे बड़ा अधर्मी और अज्ञानी कोई नहीं होता रूप उप न्यास कि जो इस शरीर को बनाने वाला है और जो इस न्यास में इस ट्रस्ट के भीतर जो आत्मा होकर विराजमान है ये शरीर उसका बनाया है जो ये नहीं जानते वो धर्म भी नहीं जानते वो गलत रास्तों पर विषयों में अंधता में भटकते ही रहते हैं उनके पूजा पाठ जब तब सब नष्ट हो जाते हैं रूप उप कि जो शरीर में बैठा है शरीर तो उसका है ये ट्रस्ट उसका है मैं तो केवल निमित्त हूं उसका जो इस भाव को नहीं जगाते हैं देखो मंदिर की बात यहां फिर दोहराई गई है आप गए स्वामी जी में फलाने मंदिर हुआ ना फलानी जगह आया वहां मनोकामना पूरी होती है अरे पगले शरीर भी तुझे छोड़ना पड़ेगा तेरा नहीं और कौन सी तेरी मनोकामना है जो पूरी हो जाएगी न तेरी पत्नी है न घर है न द्वार है हर जगह तो तू निमित है ये सचराचर अपने में एक ट्रस्ट है जो दिखता है वो सब ट्रस्ट है और हम सब निमित हैं ट्रस्टी ट्रस्ट के विधान के विपरीत नहीं जा सकते जैसे हम भी गलत आचरण नहीं कर सकते इसीलिए गुरुकुल में इन्हीं मंत्रों को पढ़ाने के लिए हम मंदिर और मूर्ति साकार करते हैं और बच्चों को ले जाके दिखाते हैं कि मंदिर तुम्हारे शरीर का ही रूप है तुम्हें पढ़ाना है रूप उपन्यास कि जब तुम बैठते हो पलथी लगा के तो देखो सामने हमने प्लेटफॉर्म बनाया है मंदिर का चबूतरा थला जो भी बोलो फिर तुम्हारे शरीर के जैसा धड़ के जैसा उस पे गोल कमरा बनाया है तेरे ही सर के जैसा गुंबद लगाया है और तेरे जोड़े के जैसा कलश रखा है वहां आत्मा जैसी मूरत प्राण प्रतिष्ठित है वहां पर और जीव रूप जो पुजारी खड़ा है तो इस शरीर में एक जीव रूप एक पुजारी भर ही तो है एक निमित्त सेवक ही तो है वो मालिक जो सांस दे न दे तू बना नहीं सकता है ये सूत्र स्पष्ट हो रहा है ना ये तो बहुत बार हम पहले भी प्रवचन में ले चुके हैं रूप उपन्यास साचा जिसने अपने शरीर को भगवान का मंदिर नहीं माना और जिसे पवित्र मंदिर बनाकर नहीं जिया जो उसको अपनी धरोहर समझ करके उसके मन चाहे गंदे और मैले प्रयोग करता रहा यह राह उसकी नहीं है धर्म उसका नहीं है भगवान कहते हैं यहां एक विश्वास भी दिया है मानस में कि जब भी जीव इस सत्य के सम्मुख हो जाता है अर्थात ईश्वर के सम्मुख हो जाता है वह उसके कोटी जन्मों का नाश कर देते हैं क्या आप चाहेंगे कि आपकी सारी पिछली भूलें और पाप नष्ट हो जाए और अब से आप इस शरीर को प्रभु का मंदिर मान फिर कोई गलती ना करें नहीं तो इनके रहस्य जान करके भी हमने क्या जाना अमृत का सागर है और सब बैठे हैं प्यासे कितनी विचित्र बात है क्योंकि जो पिएगा वही तो अमर होगा और क्या तुम इस मंत्र को पीना चाहोगे यह अमृत मंत्र है रूप उपन्यास इस रूप को आत्मा से हटकर कोई रूप नहीं है आज बहुत सुंदर व्यक्ति हो देवी हो अगर शव पड़ा हो तो सबको सुंदर नहीं दिखेगा भय लगेगा तो चेहरे की सुंदरता कोई सुंदरता नहीं हो एक जंगली था जंगल में रहता था शहर कभी गया नहीं था पेड़ों पे रहता था पत्ते लपेट के एक दिन उसने सोचा कि चलो अंधेरे में ही सही चलते हैं देखें शहर कैसा होता है हा यहा पेड़ों पे बैठ के लोग चर्चा करते हैं हमारे बुजुर्ग कि वहां तो बहुत कुछ होता है घर होते हैं मकान होते हैं और लोग ढेरों कपड़े पहनते हैं तो दिन में तो जा नहीं सकता चलो रात ही देखते तो रात में वो जंगली आपके गांव में उतर आया आपके मोहल्ले में आ गया मध्य रात्रि थी सब सो रहे थे चारों घरों में से बल्ब की रोशनी खिड़कियों में से होकर के छन के बाहर गिर रही थी वो बड़े हैरत से देख रहा था कि पता नहीं ये क्या वस्तु है जो अब कितनी चमकती है गली भर को रोशनी दे रही उसको लगा ये कांच जो है जो भी ये चीज है शीशा जो भी है इसमें चमक है वो बेचारा क्या जाने बल्ब क्या होता है बिजली क्या होती है? उसके मन में लोभ आ गया जंगली के उसने कहा लाओ इसे तोड़ के ले चलते हैं मेरे पेड़ पे भी चमकेगा उसने लेके पत्थर उठा करके धड़ मारा और शीशा तोड़ के निकाल लिया बहुत सारा वहीं चूरा हो गया एक टुकड़ा उसको भी मिल और जब लेकर के वो थोड़ा आगे चला देखा तो उसमें चमक नहीं थी उसने कहा गलत तोड़ा है तो लगता है इसकी चमक निकल गई दूसरा तोड़ता हूं उसने धड़ाधड़ कई खिड़कियां तोड़ डाली लोगों ने पकड़ लिया जाग गए सब कहने लगे कौन है तू देखा पत्ते लपेटे है पहले समझा कोई पागल वागल है फिर देखा बोले अरे नहीं ये वो बंचर हैं जो पेड़ों पर पे रहते हैं जंगली है ये शीशे तोड़ रहा है, है सबके आधी रात में तो हाथ जोड़ने लगा मैं बाप गलती हो गई लेकिन एक बात बताइए आपके यहाँ तो चमकते हैं अरे पगले कई शीशों में चमक होती है आज जो दिखाए उन्होंने कमरे का बल्ब जला बुझा के दिखाया बोले इस बल्ब की रोशनी से ये बाहर के शीशे चमकते हैं तब जंगली को समझ में आया कि कमरे के भीतर एक बल्ब जलता है उसी की चमक से बाहर खिड़कियों में रोशनी आती है और तुम हो गए बूढ़े और आज तक ना जान पाए कि चेहरे पर कोई चमक नहीं होती चमक तो आत्मा की होती है उसी को आ, पहले खाली जूते पालिश करते थे अब चेहरे पालिश करते हैं कि चमक आए इसमें भीतर क्यों नहीं उठाते लपट की चमक आए लपलपाती हुई बाहर क्योंकि चमक तो भीतर जलते बल्ब की है और वो बल्ब सब में आत्मा बनके समान भाव से जल रहा है कहा रूप उपन्यास रूप उपन्यास रूप में जो व्याप्त ज्योति है उसका ध्यान कर उसका हो जा उसका निमित्त बन ये मंत्र कह रहा है आप में बहुतों को बहुत दम्भ है कि बहुत से लोग उसे चाहते हैं मेरे इतने चाहने वाले हैं वैसी वा वर्षा जो भी है लोग मुझे इतना पसंद करते हैं मेरे रूप पर मेरे स्वभाव पर मेरी व्यक्तित्व पर इतने लोग प्रभावित हैं एक बार हम गुजर रहे थे तो एक घूरे ने कहा कि पता नहीं ये लोग इतना दम्ब क्यों करते हैं मेरे पे इतने आहत हैं इनसे ज्यादा तो मेरे चहेते हैं देखो कितनी मक्खियां हैं उड़ती पता नहीं ये इतने फूल क्यों जाते हैं अरे मैं घूरा हूं मेरे इतने चाहने वाले हैं कितनी मक्खियां कितने मच्छर कितने कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं और इन सब की चाहत जो रूप के पीछे भाग रहे हैं एक मक्खी एक कीड़े एक मच्छर एक मकोड़े से अधिक कहा है, है। बोलो मक्खियां हैं घूरे पे फिदा हैं उसके ऊपर नाश्ती रहेंगी घूरा ही खाएंगी वहीं हगेंगी और क्या इस जिंदगी को तुम जिंदगी कहते हो क्या कहते हो कि तुम्हारे बहुत सारे प्रशंसक और चाहने वाले अरे जिन्होंने अपने को न जाना वो सब तो घोरे की मक्खियां हैं वो मनुष्य कहा है जो अपने अंतर में ना बच पाए जिसे स्वयं को ना जान पाए वो तेरे पे क्या पिदा होंगे तो से ज्यादा तो घोरे के आशिक हैं करोड़ों की तादाद में मखियां बन बनाती हैं वहां पर जाने कौन सा दम लिए फिरते हैं जिसकी आ, जिसने आत्मा की ज्योतियों के रूप को नहीं जाना जिसने शरीर को प्रभु का मंदिर नहीं माना जो इस पर अर्पित नहीं हुआ भिखार में पूला फिरता है इतने चाहते हैं मुझको अरे घोरे को मखियां से ज्यादा मक्खियां उनको घूरे को चाहती हैं और तेरे चाहने वाले सब घूरे की ही तो हैं अपने मतलब की यहां कौन किसको चाहता है क्योंकि जिसने अपनी आत्मा को नहीं चाहा जो रोम रोम जिला रहा है हर जन्म का साथी है और जो डूब के प्यार कर रहा है जो उस गोविंद का नहीं हुआ वो मेरा या तेरा कहां से हो जाएगा तो कहा रूप उपन्यास जो रूप में व्याप्त आत्मा में व्याप्त हुआ है जिसने उसी से न्यास कर लिया है अपने को सजाया हुआ है आत्म ज्योतियों से सजा रखा है और जो उसी में जीता है प्यार वही जानता है जिसे कहते हैं हम महावीरक्त वो जंगल में बैठा वो तपस्वी वही प्यार करना जानता है वरना तो घोरे की मक्खिया और मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाता है गोविंद और इसी को हम भगवान राम की लीला कथा में चलें, हाँ हनुमान जी की यात्रा कब है कि पहुंच गए हैं ब्रह्म गुफा से में एक क्षण को सोए बानर जहा पहुंचे सागर के किनारे और हमने ब्रह्म गुफा को ब्रह्मरंध्र को जाना फिर सबने कहा कि वो उड़ लेते हैं लेकिन सब हताश थे कि आना जाना इतना संभव नहीं है बीच सागर में है लंका और वहां जाना है हमको हनुमान को जब जगाया गया तो जागे हनुमान हमारा संकल्प है जिसने अपने संकल्प नहीं जगाए उसने बहुत कायर डरी हुई भीरु जिंदगी जी है क्योंकि उसका संकल्प हनुमान उसके साथ नहीं है जो दूसरों से इच्छा करता है वो संकल्पहीन है उसके पास हनुमान नहीं है हमने एक एक पात्र की पात्रता को अपनी देह में पढ़ा है अच्छे से जाना है कि मेरा संकल्प शक्ति ही हनुमान है और जब हनुमान उठे सागर में उड़ते हुए चले पर्वतराज मैनाक ने कहा मेरा सहारा ले लो हनुमान ने कहा जिसके सहारे उड़ रहा हूं कहीं ये ना खो जाए अभी इसी के सहारे मुझे उड़ने दो मैं सहारा न तुमने तो हर जगह हाथ फैला के सारे मांगे हैं क्योंकि तुम्हारे पास हनुमान नहीं हैं वो संकल्प के लिए के प्रति अर्पित वो सोच वो विचार नहीं है जय जय जय हनुमान गोसाई अरे क्यों कर रहे हो भाई अगर तुम में हिम्मत नहीं अपने भीतर अपने संकल्प को जगाने का तो इसका भी कोई काम मतलब नहीं है ये नपुंसकों वाले नाटक बंद करो अगर जगा सकते हो संकल्प को तो गाह जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई और अगर जगाना ही नहीं है और खाली ढपोर संख की तरह बजना है इस गाने का भी मतलब क्या होगा तुम्हारे भीतर सोया हुआ तुम्हारा संकल्प शक्ति ही हनुमान है जी बुद्धि ये जानकी है आत्मा श्री राम है जब दस इंद्रिया दसबू बनती है तो मन लंका है मैं तुमको तुम्हारी कथा ही तो श्री राम में सुना रहा और खाली जय जय जय जय जय जय करके भाग जाती हो क्यों पढ़ते क्यों नहीं हो अपने अक्षर अगर तुम्हारा लड़का प्राइमरी स्कूल में जाए पढ़ने और दरवाजे पे बैठ करके हाथ जोड़ के मर सर जोगा के माथा टेक कर और दो चार फूल पत्ती रख करके घर चला जाए जी मैं तो स्कूल हुआ है। हो आया खुश होगे तुम तो। ये स्कूल है ये मंदिर एक पाठशाला है यहां नाटक मत करो आओ और अपने को पढ़ो ये पहले इस ऋचा में अभी हम पढ़ के आए इस मंत्र में ब्रह्म सूत्र में हमें सूत्र मिला है जीवन का तो कि मैं सहारा नहीं हुआ क्योंकि जो दूसरों के सहारे हो जाते हैं उनकी संकल्प नष्ट हो जाते हैं मकान है मैं उसे सहारा दू ना कि मकान से अपनी पहचान बनाऊ मकान मालिक है मैं उसे आइडेंटिटी भीख में ले रहा हूं फलाने मकान का मालिक मकान बड़ा कि मैं अरे मकान को पहचान चाहिए तो देता मकान से पहचान लू ये तो बड़ी नपुंसक वाली बात है बड़ी कायर बात है भेकमंग की बात है और तुम्हारे पास तुम्हारी आत्मा की पहचान नहीं मैं फलाना नाम का हूं ना मेरी फलानी का पति ना? फलाने मकान का मालिक ना? फलाने पद का ऑफिसर ना? अरे तुम्हारे पास भीख का टोकरा लिए पहचान मांगते दुनिया से और कहते हो कि तुम्हारे जैसा तो कोई जिया नहीं इतने से ये बड़ा आपके जैसा तो कोई समझता नहीं और ने कहा कि मैं पर्वतराज मैं आपका सहारा नहीं लूंगा जिस श्री राम के सहारे उड़ रहा हूं उसी के सहारे उड़ूंगा और जो राम के सहारे होते हैं सहारे उनके सहारे होते हैं सबने कहा चेले चंदे बना लो ने कहा पैर की धूल के आगे कोई कामना नहीं है क्योंकि एक सहारा राम है और आज तैतालीस बरस आपके साथ है हर व्यक्ति जानता है न चेला न चंदा न धंदा हजगोबिंदा क्योंकि संकल्प हनुमान नहीं जाने देंगे जाना तो शरीर में भी है तो संकल्प क्यों गवाए किस वस्तु के लिए गंवाए और जो अपने जीवन में संकल्प ना बना पाए उन्होंने कभी श्री राम कथा नहीं सुनी है उन्होंने कभी भजन नहीं गाया है वो तो केवल नाटक के विदूषक हैं, भाण हैं। याद रखना है इस बात को और फिर सुरसा कहा मैं खाऊंगी तुमको उसने मुंह फाड़ा अनुमान समझ गए ये सु है बहुत रस देने वाली है ये सुरसा है जो कथाओं के रस में गया जो जीवन में रस खोजने लगा उसे तो सुरसा खाएगी वो कहा जा पाएगा बाहर यहां तो तत्व को खोजना होता है जो मुझे तत्व से जानता है हे अर्जुन वही जानता है तो सूक्ष्म रूप तत्व रूप धारण किया हनुमान ने और सुरसा के मुंह से निकल गए और फिर भी आपने कहा स्वामी जी वो तत्व क्या है हमने कहा अच्छा सारी कथा के बाद भी पता नहीं था कि तत्व को था है? क्या बात है तत्व को जानेगा जो वही धर्म को जानेगा और जो तत्व पाएगा उद्धार उसी का होगा मत कहो कि वेद तुम्हें समझ में नहीं आते क्योंकि वेद तो तुम्हारी कहानी है तुम्हारे भीतर की कथा है यदि तुमको तुम ही समझ में नहीं आते हो तो मिस्टर समझदार तुम्हें फिर और क्या समझ में आता है पागल को भी दम्ब होता है कि वो बहुत बड़ा समझदार है मान लो कि समझ नाम की कोई चीज ही नहीं है क्योंकि जब वे तुमको तुम्हारी बात नहीं समझ में आती और तुम में तड़प नहीं अपने को जानने की तो और क्या है जो तुम्हें समझ में आता है और इसमें अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तुम्हारी तत्परता नहीं तुम्हारी जागृति नहीं तुम्हारी आतुरता नहीं तो तुम्हारे पास समझ नाम की कोई चीज भी नहीं दंब तो पागलखाने के पागल को होता एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए आगरा के, आग के पागलखाने में और एक पागल के सींचे के पीछे पागल खड़ा था कहने लगे तू पागल कैसे हुआ तो बोला है ना पागल है ना पागल पागलों की तरह पूछ रहा तुझे पता है कि मैं पागल हूं बोले अगर पागल नहीं तो शिक्षों के पीछे क्यों खड़ा है तो मालूम है पागल लेके जवाब दिया बोले शिक्षा तो तेरे और मेरे बीच में है अगर मैं पीछे खड़ा हूं शींचे के तो तू भी तो शिक्षे के पीछे खड़ा है हुआ ना तू भी फिर पागल और वो चला गया दूसरों का पागलपन ना देख अपना बोधापन देख कि तुझमें तड़प क्यों नहीं आई तू खाली स्वांगी भक्ति में ही क्यों फंसा बैठा हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरे तत्व का और गय निकल गए सुरसा ने भी आशीर्वाद दिया तो फिर परछाई पकड़ने वाली राक्षसी ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उससे नहीं बच पाए हनुमान उसके पेट में जा समाए हमने विस्तार से जाना इसको कि अतीत से लिपटने की मेरी मनोवृत्ति वो मेरे रिश्तेदार वो मेरे सगे वो मेरे फलाने उसने तब ये किया था ये मनोवृत्ति कि मैं हमेशा पास्ट में ही जी रहा हूं प्रेजेंट तो हो ही नहीं पाता अतीत में ही खोया रहता तो अतीत से लिपटने की मनोवृत्ति ही मेरी परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है और इसके पंजों में जो एक बार आ जाता है जिसका वर्तमान ही अतीत हो गया उसका भविष्य क्या होगा वो तो बर्बाद है ही तो हनुमान जी ने परछाई पकड़ने वाली राक्षसी को फाड़ दिया और तब बाहर निकले तो जब भी अतीत में तेरा मन भटकना चाहे तो पहले उस अतीत की राक्षसी को संकल्पों से मार देना हनुमान बनके, तभी बाहर निकलोगे नहीं तो जीवन वही व्यर्थ हो जाएगा अस्सी प्रतिशत समय आपका पास्ट में जाता है ब्रेन का जब देखो अतीत सोच रहे उसने ऐसा कहा था ना अब मैं ऐसा क्यों करूं वो चाहे घर में हो कहीं पर भी हो दोस्ती सब जगह यू ऑलवेज लिव इन पास्ट तो जो पास्ट में जी रहा है तो वो पास्ट में प्रेजेंट बर्बाद ही तो कर रहा है और जिसने पास्ट में जाके अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर दिया है उसका फ्यूचर क्या होगा वो तो जीतता जागता बेवकूफ है और मानता है बहुत बड़ा समझदार है और यह हम सबकी अवस्था हो सकती है और जब उसको भी मार के हनुमान जी पहुंचे तो वो जैसा भी रूप बना कर के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं एक राक्षसी है जिसका नाम लंकनी है वो हनुमान जी को पकड़ लेती है हमारी कथा यहीं खड़ी है लंकनी ने उन्हें हर बार हर रूप में पकड़ लेती है उसको धोखा दे हनुमान प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं लंका में और लंका क्या है जब मन दशानन है तो मेरी कल्पनाएं मेरा जीवन मेरा सब कुछ लंका ही तो है मैं लंका ही तो जी रहा हूं जिसने इन इंद्रियों का निग्रह करके शरीर को ईश्वर का धाम माना है उसका तन अवध है अवध माने जिसका कोई वध ना कर सके और जो इंद्रियों के विषयों के लिए जी रहा है वो दस इंद्रियों को दस मुंह बनाने वाला दशानन रावण ही तो है तो मन लंका ही तो है आज मन में हनुमान जैसी पवित्र सुधी विचार भी प्रवेश नहीं कर सकता क्यों क्योंकि लंकनी उसे घुसने नहीं देगी और ये लंकनी हम सब में बैठी है वो हमेशा आसक्तियों में फंसाए रखती है कथा में भी हम दुनिया भर की सोचते हैं कथा में ध्यान नहीं दे पाते अब यहां ये करना है अब वहां वो करना है अब ऐसे नहीं ऐसे करूंगा मन की चक्की में घूरा पीसता पीस रहे हैं घूरा वक्त का अतृप्तियों का इच्छाओं का विषांतता का जितना महल बटोर सकते हैं वो सब मन की चक्की में पीसते रहते हैं लंकिनी कहती है मेरी मनोवृत्ति कि तू ऐसा ही करता रह हनुमान को अर्थात भक्ति को और संकल्प और शक्ति को तो मैं लंका में तेरे मन की घुसने न दूं इसीलिए इतने से थे तो प्रवचन में बैठे थे जरा से बड़े हुए और बड़े हुए फिर कमर झुक गई अभी भी प्रवचन में बैठे हैं लेकिन लंकनी ने राह नहीं दी है हनुमान को कथा को भीतर नहीं जाने दिया है बस जी कथा सुने आए अरे क्या करे आये वो कोई तुम्हारे जीवन में बदलाव आया कोई तुम्हारी सोच में फर्क आया कुछ तुम्हारे व्यवहार में भी अंतर आया आ लंकनी हनुमान को घुसने नहीं दे सब अपनी अपनी जिंदगी झांको, सब सब ये राम की कथा तुम्हारी कहानी है सनातन धर्म तत्व दर्शन का धर्म है ये कोई सांप्रदायिक विचार नहीं है यह इतिहास नहीं है कोई हिस्ट्री इज नॉट रिलीजन ये धर्म है और धर्म है मेरा मुझको जानना जीवन के सत्य को पढ़ना और उस सचराचर को जान करके दिव्य राह लेना इसको मैंने धर्म कहा है बाकी सब तुम्हें खाली कोरे सोशल ऑर्डर पढ़ा देते हैं हम आपको धर्म की अर्थात आपकी जड़ों तक लेके आते हैं आपको गहराइयों से आपके साथ जुड़ना सिखा दे लंकिनी जब तक न मारी जाए लंका अभेद है उसे वरदान है कि जब तक लंकिनी लंका की रक्षा कर रही है रावण निर्वय है कि कोई भी इसमें लंका को का में प्रवेश भी नहीं कर सकता ध्वस्त करना तो बहुत बड़ी बात है और आज सचमुच हनुमान भी उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे तेरे मन की लंका में तेरे संकल्प को भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं है और भक्त बना फिरता है देखो किसकी कहानी है ये ये किसकी कथा है राम रामायण रामायण राम धन आया रामायण है राम नाम आत्मा का है आत्मा की जो यूनिवर्सल ऑटोबायोग्राफी है वो रामायण है संपूर्ण सचराचर की आत्मकथा श्री राम कथा। और आश्चर्य है कि मैं अपनी कहानी नहीं पढ़ पाता हूं बस हाथ जोड़ के ताली बजा के चला जाता जबकि पढ़ना है मुझे एक एक अक्षर अपने को पढ़ना ही नहीं उसी के अनुरूप अपनी सोच समझ विचार को बदलना है अपने जीवन की हर सांस को ढालना है और तद्रूप जी के दिखाना है लंकनी को मारे बिना मेरा मुझ में ही प्रवेश संभव नहीं है विषय मेरे में घुस सकते हैं एक गंदी गाली भी घुस जाएगी और मुझे भड़का के लड़ा देगी लेकिन राम नाम की एक मिठास नहीं चाह पाएगी हनुमान को प्रवेश वर्जित है मन की लंका में और स्वामी जी मोक्ष मिल जाएगा क्या हमने कहा देख लो शायद किसी दुकान पे मिल रहा हो मुझे मालूम नहीं हां धनिया की तरह बिकता हुआ अरे उसके लिए जीना होगा उसके लिए अपने आप को अर्पित करना होगा और अपने मन की लंका में इस लंकनी को मार करके हनुमान को अर्थात अपने भक्ति संकल्प को तुम्हें प्रवेश देना होगा भक्ति दिखावा नहीं होती भक्ति भक्ति तो प्रेम का दूसरा नाम है प्यार जो परमेश्वर है जिसे तुम लोग प्यार व्यार कहते हो आजकल टीवी सीरियलों में भी जगह जगह जो उसका नाम आसक्ति है किसी के प्रति आसक्त हो जाना विषयांत होना प्रेरित होना ये प्यार नहीं ये आसक्ति है भक्ति ही प्रेम है ईश्वर तुमसे प्यार करता है तुम्हारे कपट छल झूठ पाप नहीं देखता तुम्हें शबरी का प्यार देता तुम्हारे जूठे अन्न से तुम्हें जिंदगी का अगला क्षण फिर एक सांस फिर एक जिंदगी का लम्हा देता है ये आत्मा की भक्ति इस जीव के प्रति है अरे क्या जीव के पास भी कोई भक्ति है धोखा है इस धोखे को हमें भक्ति बनाना है और जब तक लंकिनी नहीं मरेगी लंका में हनुमान का प्रवेश नहीं होगा बहुत प्रयास करने के बाद भी जब सूक्ष्मांत सूक्ष्म होकर अदृश्य होकर के भी जब वो जाते हैं तो लंक नहीं फिर सामने खड़ी हो जाती है नहीं जाने को हनुमान जी का ये था कि इसको चलो किनारे से निकल लें है न स्त्री रूप धारण किए हैं तो क्यों हथियार उठाए जाएं जब वो नहीं मानती तो परेशान होकर हनुमान जी उसके साथ युद्ध करते हैं हां मुझे अपनी विशांतता से लंकनी से युद्ध करना पड़ेगा मैं बच नहीं सकता और उसको मारे बिना लंका में हनुमान का प्रवेश नहीं हो सकता मेरी भक्ति कभी मुझ तक नहीं आएगी कभी नहीं आएगी और तब हनुमान जी युद्ध में उसे परास करते हैं मार डालते हैं और मरते ही उसमें से एक देवी प्रकट होती है और वह हनुमान को प्रणाम करके कहती है कि हे बजरंग मैं आपको प्रणाम करती हूँ मैं अभिशप्त देवी हूँ मैं शापित थी और इसीलिए लंकनी बन करके मैं इस लंका की सेवा कर रही थी आज आपने मुझे मारा नहीं मेरा उद्धार किया अर्थात वो मनोवृत्ति जो आज तुम्हारी विषयों में शापित घूम रही है वही तो है जो तुम्हें भक्ति के अमर राह पर भी ले जाएगी वो देवी है तुमने अपने कुकर्मों से उसे शापित राक्षसी बनाया हुआ है जो मिले मैं खा जाऊं मेरों के लिए आए मेरी सोने की लंका बने बाकी सबके घर ढह जाए मनोवृत्ति लंकिनी है तुम्हें कोई है जो मारना चाहेगा ऐसे पूछो अपने आप से अरे एक सवाल तो अपने से पूछ लो कि दूसरों को ऊपर उठते हुआ देखते हुए जो तुम्हारे मन में जलन होती है ईर्षा होती है उसके साथ कपट उसके पेट में छुरा उतारने की तुम्हारी इच्छा होती है ये लंकिनी है और जिसकी देह में लंकिनी है वो तो महापिशाची है साक्षात रावण का असुर है वो अपने को पहचान भी तो लो मानस को मानस के लिए पढ़ो ये रामचरितमानस है खाली कथा के लिए मत जानना इसे मानस को धोना है मन को धो डालना है और जब तक ये राक्षसी मरेगी नहीं तुम तो में किसी का उद्धार नहीं हो और ये अभिशप्त देवी है क्योंकि इसी मनोवृत्ति को जो आज तुम विषयों में कपट में छूट में जिस बुद्धि को लेकर के तुम भटक रहे हो यही बुद्धि यही मनोवृत्ति तुम्हें प्रभु से मिलाने वाली है इसको शाप से मुक्ति दिलाओ संकल्प से कहो कि आज सारी मेरी जो सड़ी हुई मनोवृत्तियां उन्हें भस्म कर दे ये मेरा तेरा ये अपना पराया जो सच है सीए राम में सीए राम में सब जग जानी बड़े धीमे से बोलते हो क्योंकि सी राम में ही तो सब जग नहीं जानना मेरा तेरा मैं सब जग जानी ये कहूं तो अभी सब जोर से बोलोगे हाँ ये मेरा है ये तेरा हज़ब जबकि जानना था उस मनोरम मनोहर भगवान राम की उस मनोरम कृति को अर्थात आत्मा को जो राम है वही कृष्ण है और उसके मनोहरी रूप में मुझे रोम रोम बस जाना था कि गोविंद सब में सब देखूंगा तो मेरा मन कभी एकाग्र नहीं होगा सब में गोविंद आबे का भाव रखूंगा तो मन सदा आप में रहेगा तो एकाग्र रहेगा और सबके झूठ कपट देखूंगा तो मैं खुद घूरा बन जाऊंगा क्योंकि जो सोच होगी वही तो रूप होगा सब में आपकी मनोहारी छवि का दर्शन क्यों ना करूं? आपकी मुस्कुराती छिल मिलाती कांती मई ज्योती मई छवि सदा मेरे नेत्रों में बसी रहे मन शांति का वो अमृत पीता रहे देह से जो मेरे कर्म हैं जो मेरे निमित्त धर्म हैं वो सब मैं करता रहूं और आप ही के रूप में आप ही का निमित्त बना आप ही की बनोहारी छवि में मैं सदा गूंजता रहू गोविंद इसके बिना कैसे मरेगी ये लंकी नहीं और कैसे ध्वस्त होगी मन की लंका नारायण ना आप बसो मेरे हर विचार में और हर संबंध को भौतिक जीवन के प्रत्येक क्षण को मैं श्री राम संबंध मान के जी पति पत्नी है तो राम जानकी का संबंध है पिता पुत्र हैं तो राम दशरथ के संबंध की पवित्रता है भाई भाई हैं तो राम भरत का संबंध है हर संबंध को मैं श्री राम का निमित्त बनकर राम भाव में भी तो जी सकता हूँ जिसे कपट भाव में विशांत भाव में झूठ में लोभ मोह और अशक्ति भाव में जी रहा हूँ सास और बहू के भाव को भी उसी माधुरी में राम भाव में क्यों नहीं ची सकते रामायण बन करके रामायण बन करके रामायण की तरह गूंज करके हम गृहस्थ को क्यों नहीं ची सकते आज आप कहते हो स्वामी जी भजन अलग है कीर्तन अलग है और लोकाचार व्यवहार अलग है तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा जब जब भजोगे राम और व्यवहार तुम्हारा कुत्सित होगा राम को लगेगा ये मेरे को मूर्ख समझता है तभी तो मेरे नाम का स्वांग भर रहा है ये मेरी पूजा नहीं कर रहा ये तो मुझे गालियां दे रहा है मत फूले फिरना के भक्ति करते हो भक्ति करनी है तो ईमानदारी से आ जाओ कि गोविंद भले बुरे हम तेरे आज से हर कदम श्री राम कदम होगा खेतों की सेवा होगी दुकानों पे बैठे होंगे नौकरी भी करते होंगे राम भाव नहीं जाएगा नहीं जाएगा हे राम अब तो मेरी सांसों में धड़कनों में मेरी चाहत में हर रूप में राघवेन्द आप मुस्कुराएंगे श्री मदन गोपाल जी से पूजा से और तबले पर संगत कर रहे थे हमारे शिव पंडित भजन गूंजते रहे और अंतर मन वेद के विवेक में डूबा रहे कहीं भटक ना लो बस यूं ही दिन और रात बीतते जाए उनका निमित्त बन